गजानंबूतगणाधिसेसेवित कपीत जबूफलचार भक्षण उमशोकनाशकारक नमा करणवर संसारम भुजे सद वसदयिंदे भवानी सहित नीलांबुश्याम लको सीता समारो पाडो समारोड़ चार चारु चाप वातात्मजं शरणं वा यस्य मदूत शरण यसाद ते विष मय पर इत विसदात्म तस्ंगण अथ श्री हनुमानी श्रीगुरुचरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधार बरण रघु जसू जो दाय बुद्धि नु जान के सुनो पवन जय हनुमान जय कवी चंद राम भाजपा के संग जुति आओ रे जयता तेरी राधे आओ तुम बचन तेरी कहो हे सुखदाता सब गिरजा वास तू नित लिखावे राम नाम करके तू आओ प्रभु तेरे चरणों में मेरे को रखना कुटी महादेव पटेल अनंत अनंत भगते जय भारत तारे हरदम जय जय राम करो भारत तपती राजा के पास प्रेम का और मनोरथ लो कोई आए कोई संकट का वालो दुख पर पाप सुधार है करते के कर्म निभावा से जान हम कामता पुत्र हम सच mari trou hou sou re hou si ya dialogue हम कर रहे अभी कुछ समय पूर्व कुछ हमारे जिगर का टुकड़ा निकला था हमारे <laughs> <laughs> लेवर में जब थे ताशे होता थे पथरी पथरी आ गई थी दिक्कत देने लगा था उसने सब रस्ता हाईवे ब्लॉक कर दिया था पाचन वाचन गड़बड़ कर दिया था तो डॉक्टर ने देख बताया कि इसको निकालना आवश्यक है तो पिछले सप्ताह ही सब क्योंकि जिगर में जुड़ा रहता है ना इसीलिए जिगर का टुकड़े हुआ तो वो सब भगवान की कृपा से बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया अभी टाके वाके कटे नहीं है उन्होंने बोला हनुमान जी का भजन से ही श्री गणेश करेंगे तो परसों टाके कटेंगे उसके बाद हमारी बाकी दिनचर्या प्रारंभ होगी तो इससे अच्छा और श्री गणेश हमारे पुनः सत्संग की श्रृंखला का नहीं हो सकता है तो हम लोग पिछले महीने हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई के ऊपर चिंतन कर रहे थे महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी गोस्वामी जी महाराज यहां पे हम लोगों को हनुमान जी का जो ऐसा परिचय देते हैं बोलते हैं ये रामदूत भगवान के परम भक्त शिव स्वरूप भक्ति के आचार्य समस्त भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले खुद भगवान के दाम न जाके हम लोगों को ही सद्बुद्धि देने के लिए सशरीर यहां पर रहने का संकल्प करने वाले ऐसे हमारे हनुमान जी उनके बारे में दृष्टि देते हुए कहते हैं कि वो हर दृष्टि से सक्षम संपन्न और सबल होते हैं महावीर अत्यंत बलवान है अगर हम लोग किसी वीरता की प्रति मूर्ति की कल्पना कर सकते हैं तो हम लोगों को हनुमान जी का ही स्मरण करना चाहिए विक्रम अत्यंत विक्रम नामक गुण से जो कि अच्छाई को बहुत एग्रेसिवली जीता है अच्छाई को आगे बढ़ के प्रोएक्टिवली जीता है जिसके अंदर सपने में भी कभी हर मानने का प्रश्न भी नहीं आता है यहां उज्जैन के राजा थे ना विक्रमादित्य तो विक्रम आदित्य सूर्य जैसे हैं आदित्य जैसे हैं और विक्रम नामक गुण से युक्त है उनके बुजुर्गो ने उनके पंडितों ने बताया होगा उनके आचार्यों ने बताया होगा कि देखो भाई ये जो महाराज आए हैं ये बालक आया है ये विक्रम नामक गुण से संपन्न है सूर्य की तरह चमके निश्चित रूप से जो ऐसा विक्रमी होता है अच्छाई के पक्षधर को अच्छाई का पक्षधर होता है आगे बढ़ के कोई भी हो दुनिया न समझ रही हो कोई दूसरे घर वाले नहीं समझ रहे हो यार दोस्त नहीं समझ रहे हो आग्रह पूर्वक हक पूर्वक अच्छाई का आश्रय बिना और निश्चिंतता से निडरता से आके पढ़ना वही एक विक्रम ये मन का एक गुण है मन का विश्वास है तो बलवान है और विक्रमी है और बजरंगी तो शरीर तो बिल्कुल वज्र जैसा है शरीर सदैव हम लोग ऐसे पिछली बार भी देख रहे थे कि मंदिर की तरह हो बहुत अच्छी देखभाल करनी चाहिए जिसका शरीर ठीक ठाक है उसकी पूजा उपासना सही चल रही है, उसकी जीवन की गाड़ी सही चल रही है इसको जरूर देखभाल करना चाहिए भगवान का बहुत बड़ा उपहार है राम जी भी अपनी प्रजा से बताते हैं बहुत भाग मानव स्तंभा बहुत बड़े भाग है मत इसको खराब तुम्हारे जीवन के जो जो सुख है वो सब शरीर के ठीक ठाक रहने पे आश्रित होते हैं। जहां बाकी चीज के चक्कर में खान पीन के चक्कर में व्यवहार के चक्कर में आराम के चक्कर में शरीर गड़बड़ हुआ फिर तो अनेकों प्रकार की समस्या होती हम अपने न कर्म कर सकते हैं न पुरुषार्थ कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते इसीलिए शरीर को हनुमान जी से ही प्रेरणा लेते हुए बजरंगी बनाना चाहिए वज्र जैसा अंग हो स्वस्थ हो सुंदर हो सबल हो तो हमारा बल शरीर के दृष्टिकोण से हो मन के दृष्टिकोण से हो और वीरता तो आदमी के हृदय में आत्मा तक छू जाती है तो हनुमान जी का जो हम लोगों को रूप यहां पे दिखाया जाता है महावीर विक्रम चुरंडी तीन शब्दों से तो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के धरातल होते हैं शरीर मन और उसकी आत्मा हनुमान जी का ये हम लोगों को परिचय मिलता है कि इन तीनों को इतना सुंदर बनाया है इतना सवल बनाया है तब जाके जीवन आशीर्वाद बन पाता है उनकी बुद्धि इतनी सुंदर है उनके ज्ञान की इतनी सुंदरता है कि संस्कृत के अंदर श्लोक में तो बोलते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य ज्ञानियों में अग्रगण्य सबसे अग्रहण सर्वश्रेष्ठ है ऐसे हनुमान जी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे हम उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा तो तब ली जाती है जब उनके जैसा बने जाता है हमारे जो भी आदर्श होते हैं प्रेरक होते हैं श्रद्धेय होते हैं उनके जैसा बनने की हृदय में ललक होनी चाहिए प्रार्थना होनी चाहिए इसीलिए जो कुछ भी आवश्यक है अपने मन को अपने शरीर को अपनी बुद्धि को बहुत सुंदर स्वस्थ बनाना यह हमारा पुरुषार्थ होता है और एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं उनके जीवन का लक्ष्य क्या है उनके संबंधों का स्वरूप क्या है क्या करते क्या हनुमान जी हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं हनुमान जी कहो हनुमान जी हो गया हनुमान जी मंगल को देव शनि को देव ऐसी लोगों की लाइन लगती है ना श्रद्धा है होता है लेकिन बड़े कम लोग हैं जिनको हनुमान जी से क्या मानना है वो पता होता हनुमान जी करते क्या है देखो ऐसा यह कि जो भी आपके कर्म है ना ना ईश्वर उसका कर्म कर्मफल दूर करते हैं ना देवता दूर करते हैं ना गुरु दूर करते हैं न है, माता पिता दूर करते हैं अब रात को अच्छी तरह से पकोड़े रगौड़े जाओ तो गैस तो होगी ना सवेरे अब गुरु क्या करेंगे यार अच्छी तरह रबड़ी खा जाओ तो फिर सवेरे अब क्या होगा वो तो सर जानती हो हमको तो होता था क्या <laughs> कितना होता पता नहीं हमारे कर्म हैं तो भुगतना तो है ना जो व्यक्ति के कर्म होते हैं कर्म से कोई छुटकारा नहीं देवता लोग नहीं दिला सकते भगवान भी नहीं दिला सकते गुरु भी नहीं दिला सकते, सकते। इसलिए इसमें विकल्प नहीं है कि वो हो गया बतान दो कुछ तो जुगाड़ करो बोलते नहीं ऐसी प्रार्थना गलत होती है एक जगह हम किसी के घर में गए थे तो बच्चे का परीक्षा थी तो सवेरे सवेरे सूर्य उदय हुआ था तो वो सूर्य देवता के सामने खड़ा कुछ बतिया हम था तो चुपचाप खड़े तो बात कर रहा था सूर्य देवता से सूर्य देवता वो कल जाए सूरज भगवान हमारा परीक्षा खराब हो गया है अब आप जानते हैं अब वो परीक्षा बहुत आवश्यक है हमारा नंबर ठीक होना चाहिए आपसे भगवान प्रार्थना करते हैं कि हमारा पेपर ऐसे के पास भेजना जिसका मूड अच्छा हो जिसके घर के अंदर झगड़ा नहीं हुआ हो जिसकी पत्नी ने उसको चाय पिलाई ये बोल रहा था वो तो छोटे छोटे बच्चे देखा करते हैं घर में तो किसी तरह जुगाड़ कर दो नंबर अच्छे आ जाए ना हम लोग ये सोचते हैं कि कर्म हमने कर दिया तो फिर भगवान हमारी मुसीबत दूर कर देंगे कर्म करने ऐसा नहीं होता ये सोच वेदों के सिद्धांत के विपरीत है जीवन के यथार्थ के विपरीत है इसीलिए प्रार्थना क्या करनी चाहिए हम लोगों ने प्रारंभ की भी उस में देखा था जहां भगवान से प्रार्थना अत्यंत सुंदर प्रार्थना बल बुधि विद्या देव मोही हर हो कर बहुत सुंदर जो आदमी बाकी हनुमान चालीसा न पढ़ पाए वो इतनी मात्र पढ़ ले ये प्रार्थना कर ले दो सो पढ़ ले दो है। बहुत बड़ी कृपा होगी उसको हम लोग को जो भी फल है वो तो मिलेगा और अगर कर्म नहीं करा तो कर्म फल मिलेगा नहीं भगवान कुछ कर दीजिए हमको जुगाड़ कर दीजिए भगवान तूलते नहीं सदैव अच्छा विचार करके ठीक कर्म करने की शिक्षा दें अगर देवता लोग अगर ईश्वर अगर हमारे संत लोग अगर हमारे गुरु लोग हमारे को कृपा करते हैं हमारे माता पिता हमारे ऊपर कृपा करते हैं कैसे कृपा करते हैं कुमति निवार सुमति के साथ ये भी कृपा करने का सबसे सुंदर तरीका होता है इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते रामायण में हम को बताया गया है कि देखिए कुमति सुमति सबके हर व्यक्ति के हृदय में सुमति और कुमति की संभावना होती है अच्छे विचार बुरे विचार कौरव और पांडव हर व्यक्ति के हृदय में ये अच्छे बुरे देवता भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं। और हम लोग खुद अपने जीवन में इस चीज का अनुभव करते हैं कि कई बार मन में बड़े उदार विचार आते हैं, बड़ी शरणांगति होती है बड़ी प्रसन्नता होती है त्याग होता है भक्ति होती है और कई बार गुस्सा भी आती कई बार में ईर्षा भी होती है कई बार विद्वेश भी होता है कई बार अभिमान भी होता है ये दोनों संभावनाएं हर व्यक्ति के हृदय में कुमति सुमति सबके उदर हम लोग जानते हैं कि जो भी सुंदर विचार होते हैं वो हमको प्रसन्नता देना चालू कर देते हैं जैसे कि अगर अगरबत्ती लगाती किसी सुगंध चंद और जहां पर भी कोई कुमती आती है सबसे पहले चेहरा हमारा बिगड़ता है कोई बोलता है क्या बात है भाई बदले बदले मेरे सरकार नजर आ रहे हैं क्या टेंशन हो गया भाई क्या झगड़ा हो गया हा? तो पहले हमारा चेहरा खराब होता है दूसरे का हुआ न हुआ <laughs> कई बार किसी और पे गुस्सा हो ना तुमने गुस्सा कर ही दिया और उसको गुस्सा नहीं आया तो तुमको और गुस्सा यार यहां पे इतना हमने जो है विष्व उगल दिया तो भी असंग में बैठे मुस्कुरा रहा है नालायक कुछ नाकल भी नहीं पड़ा उसको और पीड़ा दूसरे को हो ना हो ये तो आगे की कहानी सबसे पहले तो हम ही जलते हैं जो कु होती है हमारा मन खराब करती है टेंशन लाती है अशांति लाती है, है हमारा पतन करा देती है विराश करा देती है इसीलिए यहां पर हम लोगों को शास्त्र बताते हैं कि देखो एक मालिक मालिकी तरीके से लड़ना पड़ता है हमारे माता पिता को भी देखो बच्चे आते हैं अपने कर्म लेके आते हैं और आप थोड़े दिन बाद चले जाएंगे वो अपने कर्म कर खाएंगे पुराने कर्म भी जो लाए हैं या इस जन्म में भी जो सत्कर्म वो करते हैं केवल उसी का फल खाएंगे ऐसा विमान मत रखो कि हम किसी को कुछ कर सकते हैं आप जो है ना उसको सत कर्म के लिए सद्भावना के लिए सद ज्ञान के लिए प्रेरणा दे सकते हैं बाकी उसे कर्म जो करेगा वो खाएगा सच्चाई है हमें इसीलिए हमको बाकी कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए टेंशन ही मत रखो हमको अगर किसी व्यक्ति का हित चाहिए तो उसके अंदर हम इतना सुनिश्चित करें कि कुमत ही खत्म होकर सुमति आ जाए सबसे बड़ा ऑपरेशन अब ये बाकी भी ऑपरेशन अच्छे होते हैं यार अगर अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो अच्छे हो जाते हैं न स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है अब ये हमारा भी जो है वो गोल्फ बैडर निकाल गया डॉक्टरी नाम बड़ा जोरदार है कोलिसिस्टक्टॉमिक हमको बोलने में दो तीन लगा उसको <laughs> तो ऐसा ये नाम है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टॉमिक बीमारी होता है ऐसी, हो, ऐसी क्या हो है? तो वो भी ऑपरेशन बड़ा सूक्ष्म तो दूरबीन डाल के करते हैं चार छेद कर दिए दूरबीन डाली रंगल कचरा निकाल के फेंकते हैं जो हृदय का ऑपरेशन करते हैं अद्भुत बात है धन है ऐसे विज्ञान जो कला भी है विज्ञान भी है उनको नमन है हृदय का ऑपरेशन कर बुद्धि तो का ऑपरेशन मस्तिष्क का ब्रेन का लेकिन सबसे बड़ा कोई ऑपरेशन है ना वो ये है कि कोम की निवार सुम के संग इसीलिए हमारे हनुमान जी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं अब एक और नाम दे सत्य डॉक्टर हनुमान जी हाँ। वो डॉक्टरी करते हैं हमारा बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हैं और वो ऑपरेशन जिसके उपरांत जीवन सुधर जाए और ये ऑपरेशन अगर नहीं हुआ आपका हमारा जिस का भी हो अब थोड़ी देर कल्पना करिए मन के अंदर सदैव कुमती रहती सवेरे उठे कुमती से चालू कर देख प्रयोग करा जाए चलो सवेरे कल का दिन कुमती दिन बना एक दिन के लिए दादा आजीवन अब्बा नहीं कहेंगे एक दिन के लिए सवेरे उठते उठते रोना चाहिए क्या किस्मत है, यार, है। किस लिए आए इस दुनिया में केवल मर रहे हैं बीमारी है घुटने में गलत कलर में गलत और ये है और उनका स्वभाव ऐसा है और काम धंधा नहीं चल रहा है और कोई हमारी सुनता ही नहीं है रोना चालू करो बाहर टेंशन से चालू करो और जो परिस्थिति आए माथा पोड़ो अपना हमारे साथ ऐसा क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों बोलता है एक कुमती के लक्षण है भैया और क्या कुमती होती है एक दिन सवेरे से शाम हम कुमती का प्रयोग करें शाम तक डॉक्टर साहब के पेशेंट तैयार हो जाए ऐसी दुर्दशा होती है इतनी जो है खराब स्थिति होती ऐसी औषधि होती है कि जहर होता है कुमार कृपा भी कोई करे कोई बहुत मुस्कुरा रहा है हम सब जानते हैं दुष्कर्मी है, है सांप की तरह है सांप जिस समय डना चाहता है तो पहले झुकता झुक रहा है झुके ये तो दर्द न मालेगा बिल्ली की तरह कूदने वाला है हमारे ऊपर इसीलिए कोई झुकना हो तो झांसा हो मानना चाहता है कुमार की सलै टेड़ी होती किसी पर विश्वास नहीं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कोई जो है प्रसन्नता नहीं इसको क्या बोलते हैं क्या हाल होगा हमारा अगर बाकी सब भगवान की कृपा है किसी सेठ के घर में पैदा हुए वो सब बैंक बैलेंस है सब रिश्ते नाते हैं बाल बच्चे अच्छे हैं कड़ाह में तल रहे थी थी है वो ऐसी स्थिति है ऐसी दुर्दशा हो होती भयंकर होती और थोड़े समय में ही आदमी का शरीर जर्जर चेहरा खराब मन खराब उम्र खत्म ऐसी दुर्दशा होती है।, है किसी भी प्रकार से ये तो आश्चर्य होता है कि हम लोगों की शिक्षा की व्यवस्था में हुँ? कुमति दूर करके सुमति जगाने की कोई क्यों नहीं व्यवस्था होती अगर कोई एकमात्र शिक्षा का प्रयोजन है तो यही होना चाहिए कुमति निवार सुमति के संग। हमने ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं देखा जिसका लोगो हो और लोगों के नीचे लिखा हो कुमति निवार सुमति के संग। कोई नहीं दिखा? और शिक्षा का एक मात्र प्रयोजन यही होता है कि कुमति या बाकी लोग करे ना करें हमारे हनुमान जी तो करते हैं और हनुमान जी के भक्त तो लोग इसी को विवेक समझते हुए प्राथमिकता देते हुए यही खुद भी प्रार्थना करते हैं और इसी दिशा में प्रशासन करते हैं कोई बोझाना और ये खाएगा कि नहीं खाएगा धंधा होगा कि नहीं होगा और बीबी कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी और बच्चे कैसे होंगे मूर्ख हो तो इस प्रकार की सोच रखते हो ज्ञानी हो तुमको कुछ सत्यक नहीं मिला जीवन में भ्रष्ट तो बुद्धि है तुम्हारी सुमति की ये सुंदरता है कि तुमको कोई पत्थर भी मारेगा तो तुम मुझसे अपना मेहर अगर सुमति की ऐसी सुंदरता है कि कोई भी मुसीबत दो तुम उस मुसीबत को ही स्टेपिंग स्टोन बना सकते हो आशीर्वाद बना सकते हो यह सुमति की सुंदरता है कि परिस्थिति को किस दृष्टि से देखा जाता है एक तो सुमति है हर जगह अभी केवल गाने के लिए थोड़ी होता है राम रस बरसे मन चातक क्यों तर से बूंद बूंद में कृपा हरी की अंबर से बरसे भगवान बोलते हैं थोड़ा बरसाए भगवान तो ऐसे क्यों बोल रहे हो क्या बरसा रहे हो बोलते हैं एक ही बूंद बूंद भर राम रस बरसे हर चीज में कृपा होती है विश्वास तो करो अर्जुन को विषाद नहीं होता तो गीता मिलती न उसको मिलती न हमको मिलती अनेकों लोगों के जीवन में कुछ छोटी मोटी कष्ट हो जाते हैं उसमें इतना बड़ा आशीर्वाद और शिक्षा मिलती है कि वो बाद में हम भी रोमांचित हो जाते एक सज्जन जा रहे थे तो ट्रेन नहीं बैठ पाए पता नहीं लगा दुर्घटना होगी तो बता दे यार क्या भगवान ने कृपा करी हम उस समय बड़ी चिंता कर रहे थे भगवान ट्रेन की टिकट ही नहीं दे रहे हम तो सब पैसे देने तैयार थे हर परिस्थिति में कृपा पर होती है दृढ़ विश्वास हमारा ये विश्वास ही तो सुमति है ऐसे व्यक्ति को कौन चिंतित करे जो आदर दे वो तो सुख सुख जो अनादर दे अब ऐसे आदमी को कौन दुखी ये बताओ बीमा हो गया सुखी होने का सुमति ऐसी चीज होती है कि तुम, इंसुलेशन हो गया तुम्हारा। बिजली का भाग होता है ना ऊपर इंसुलेशन लगा देते हैं गारंटी भी लगता है। सुमति ऐसी चीज है परिस्थिति आए व्यक्ति आए कुछ भी आए एक वो महाराष्ट्र के संत थे एक नाथ जी महाराज उनको गुस्सा नहीं आता एक सर्जन बोलते हैं यार हमसे पाला नहीं पड़ा है अभी गुस्सा दिलाता हूं। अच्छे अच्छे दिला दिया ये कौन सी खेत की मूली है? है तो सवेरे सवेरे वहां पे स्नान करके नदी से आते थे तो उस दिन बढ़िया उन्होंने पान वान खाया और पीक तैयार रखी पान खाने वाले इस विद्या में बड़े माहिर होते हैं बड़े दूर तक पीक मारते हैं निशाना लगा तो के तो खड़े हुए थे हुआ है तो चलो उनके तो निश्चित रूप से कोई भी जा रहा है कहा के सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जा रहा है और ऐसे तीरथ के स्थान पे तो आश्चर्य तो हो गई, खड़े हुए अच्छा उसको देखा कोई समस्या होगी क्या हमने उसको तकलीफ दे दी क्या होकर वो गुस्सा आ गया उन्होंने कहा वो कोई गुस्सा गुस्सा नहीं का मुस्कुरा गए कोई बात नहीं गए वापिस दोबारा फिर ये तब तक मुंह तैयार था उसका फिर उन्होंने तो संत फिर गया कि डुपी मार गया अब दोनों का कॉम्पिटिशन चलता था वो बार बार जो है वो थूके वो बार बार ना है और फिर उसके उपरांत वो शांत आए वो बोलते हैं कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद क्या है थूकते थको बच्चे नहीं आ रहा और ऊपर से धन्यवाद अलग कर रहे हो बोलते हैं नहीं आज सेंचुरी मारी की आज हमने डुबकी मारने की सेंचुरी मारी थैंक यू मच आज तुम तो भगवत स्वरूप आए हो एक बार दुख डुबकी आदमी मारता है पुण्य होता है आनंद हो जाता है इसीलिए सले सले हम दिन ऐसे चालू करते हैं कि दुख की मारो और आज तो यार तुमने आनंद इंटू हंड्रेड करवा दिया तुम्हारा सौ गुना हमको पुण्य दिया <laughs> देखो ये बुद्धि की तो बात है ना रोने वाले तो एक में तुम में ला जाए तेरी ऐसी कोई तुम नहा ऐसे तुम्हारी वो अंदर पिता ऐसे तुम्हारे दादा ऐसे तुम्हारे घर और दूसरी बुद्धि होती है घटना घटित हो गई है अब इसको संतुलित रूप से लो और जो उपचार करना है करो खूब खुद क्यों मरो देखो जो भी कुमती होती है वो दूसरे के दोष का दंड अपने आप को देना होता है मूर्ख कोई जो अच्छी तरह हम जो है ना संतप्त हो रहे हैं दुर्दशा हो रही ये बढ़िया है मूर्खता कोई करे और जले बुने हम क्यों जले बुने ऐसी कौन सी बात है अब परिस्थिति आ रही निपटेंगे ना जितना हमारा संतुलन रहेगा जितना हमारा विवेक रहेगा हमारा मन मंदिर है हम अपने मंदिर को क्यों प्रदूषित करें सोच उस आदमी की अच्छी होती है जिसका मन संतुलित रहता है सुमति में यह है कि आपकी भावना भी सुंदर बनी रहे और आपके विचार विचारशृंखला भी सुंदर बनी रहे और ये मत समझना कि ये दूसरे के ऊपर आश्रित होता है ये केवल आपकी धरोहर है आपका विवेक है देखिये हमारा जैसे शरीर है ना हर आदमी के शरीर का टेंपरेचर कितना होता है नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आश्चर्य करीब देखिए कितने छिद्र हैं शरीर में नाक कान मुंह और आंख सैकड़ों छिद पसीना नहीं बनता ऊपर से नीचे तक छेदी छेदे शरीर में जब एसी भी अगर कूलर एसी लगाओ ना तो ए सी वाला बोलता है सब खिड़कियां बंद करो दरवाजे बंद करो तो जल्दी ठंडा हो जहां एक दरवाजा खोला तो कंप्रेसर पे ज्यादा प्रेशर आएगा भैया इसीलिए जल्दी बंद करो तब तो ठंडा होएगा <laughs> भगवान ने बोला कॉम्प्रेशर कैसी की कैसी तुम्हारे तो सब खिड़कियां खुले रहेंगे टेम्परेचर टेंपरेचर 98.6 पॉइंट सिक्स ही रहेगा बोल सिया रामचंद्र की जय सोचा तो ऐसा कभी कर सकते हैं हम लोग कि सब हमारा घर जाना वो खिड़कियां खुली हुई है और अंदर टेंपरेचर 98.6 से चल रहा है एक डिग्री ऊपर हो तो हैत क्या होता है हरारत हो रही है बेचैनी हो रही <laughs> तो सोच सोच के आश्चर्य लगता है कि क्या भगवान की डिजाइनिंग है यार एट पॉइंट वही टेम्परेचर यहां बाहर इतनी इस समय आज हम पेपर में पढ़ रहे थे इस बार की गर्मी जो है वो अत्यधिक गर्मी हुई है कि पांचवें रिकॉर्ड में, में पांचवें स्थान तक पहुंच चुके हैं इतनी गर्मी दो हजार दो मर चुके हैं गर्मी लेकिन अगर वो को थर्मामीटर लगा के वो आदमी के देखो तो 98.6 पॉइंट ये बड़ी है ऊपर माथ जले जा रहे हैं भुरे जा रहे हैं त्वचा खराब हो जा रही काली हुई जा रही है लेकिन अंदर यही देख भगवान को प्रणाम करना चाहिए नमो नम प्रभु बारम्बार प्रणाम है ये क्या व्यवस्था है भगवान बोलते हैं देखो इससे तुमको शिक्षा देंगे। जैसे बाहर सर्दी हो या गर्मी हो तुम्हारा तापमान संतुलित रहता है वैसे क्या तुम्हारे भावना का तापमान मन का तापमान विचार का तापमान भी संतुलित रह सकता है कि नहीं ना? और हम परीक्षा लेते रहेंगे ऐसे ऐसे सैंपल तुम्हारे जीवन में भेजते रहेंगे बाकायदा तुम कहीं पर भी हो भेज देंगे दे। तुम चिंता मत करो स्वर्ग में जाओगे वहां भेज देंगे दे। देश में जाओगे विदेश में जाओगे वहां भी भेजूंगा दे। ऐसे देवता भेजेंगे तुम्हारे पास कि तुम देव देख के भाव विभोर हो जाओगे और ऐसे राक्षस भेजूंगा कि देख के तुम भाव विभोर नहीं होगे उल्टी दिशा में भाव चढ़ा दुर्दशा होती अवश्य आएंगे क्यों होता है जैसे बाहर का तापमान उतार चढ़ा होता है ना वैसे भावनाओं का तापमान उतार चढ़ा है हर व्यक्ति के घर के कुछ बहुत अच्छे होते हैं और इनका स्वभाव खराब भी होता है नहीं सही होता अपना भी नुकसान करते हैं दूसरों का भी नुकसान करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपके अंदर का तापमान कैसा होता है वो दादाजी की आंख नहीं सही था क्या होंगे वो खराब हो गया अरे धंदू तापमान ठीक करो तापमान खराब मत करो तापमान हमारा जीवन की हर परिस्थिति में सही रहे यही सुमति का लक्षण है सुमति कैसे प्राप्त तो हो ये जीवन में सबसे बड़ी चीज है हनुमान जी से मांगनी हो तो यही मांगना चाहिए और हनुमान जी इसके डॉक्टर हैं विशेषज्ञ हैं अब विशेषज्ञ के पास वही चीज तो मांगनी चाहिए ना जो विशेषज्ञ की विशिष्टता है हम डॉक्टर के पास जाके थोड़ी बोलेंगे डॉक्टर साहब गाड़ी का कार्बोरेटर खराब हो गया <laughs> इंजन हमारा सही नहीं चल रहा है तो तुम्हारा नहीं चल रहा हो तो बोलो बेटा तुम्हारी गाड़ी का चल रहा है नहीं चल रहा वो तो है वो तो बोलो में है वर्कशॉप में जाओ हनुमान जी इस चीज के विशेषज्ञ हैं कुमति निवार सुमति के संगी इसीलिए क्या मांगना है ये हमको समझना चाहिए कि हनुमान जी विशेषज्ञ हैं भारत जी बस इतनी कृपा ये अकल आ जाए उसके बाद राहु केतु शनि जो भी है वो आप बोलो आंधो दो महाराज अब तो सुमती है देखो अगर कोई हमारे ग्रह खराब होते हैं, क्या ग्रह खराब होने का प्रॉब्लम होता है क्या तेरा विचार करा जाए आपके जीवन में असफलता हो रही है कष्ट हो रहा है क्या उसकी समस्या होती है समस्या उसकी होती है कि इस परिस्थिति में क्या करा जाए वो समझ में नहीं आता। रहा देखो जिस समय हम गाड़ी चला के जा रहे थे हो गई गाड़ी है बड़ा टेंशन में हमने क्या करें? रहे हैं इसमें बॉनेट के नीचे क्या क्या होता है पता ही नहीं कभी वो उठा देखे ही नहीं इंजन कैसे चलता है वो कल, किस तरीके से बैटरी का काम होता पता नहीं है वह ज्ञान है अब इसको अज्ञान है वो अज्ञान जो है भूखट में चिंतित होता है हमारे अज्ञान के वजह से गाड़ी खराब होने से प्रॉब्लम होता है और एक बार हमारे कुछ साथ में सज्जन थे वो बड़े एक्सपर्ट थे गाड़ी फिर रुकी बोला है चिंता नास्ती किला चिंता मत करो महाराज जी बोला क्या उस पर दो मिनट की बात है तो नीचे से जरा वो लीवर खींचो खुल जाएगा कुछ उसने ठोका पीटी कर बोला चालू करो, चालू करी चालू कर। चालू कर। दुख नहीं दे रही है हमारी कुमती दुख दे रही है हमारा ज्ञान दुख दे रहा है हमारी कमजोरी दुख दे रही है और अब जबरदस्ती जो है भगवान से बोलते भगवान परिस्थिति बदल दो तो ये जो है ना सुमति की प्राप्ति सबसे बड़ा आशीर्वाद ये हर व्यक्ति के अंदर विवेक होना चाहिए असली धन होता है कुमति ए, सुमति सुमति निवार, कुमति निवार, सुमति के साथ आ, कुमति घुसीदारी हमारे को दिवार है तो ये जो है कुमति दूर करके सुमति की प्राप्ति हमारी ये जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए यही सब शास्त्र तो हम लोग को ही बताते हैं लेकिन गीता की कहानी एक देवता का संग्राम है जो देवता का संग्राम है कुमति सुमती का संघर्ष है गीता के सोलवे अध्याय का नाम ही संपत्ति संपत्ति विभाग ये है और दोनों अंदर बैठा और तुमको पहचानना चाहिए जैसे मालिक को बुलाते हैं ना मालिक पहचान जाता है ये तो जो है ना ये गलत घास है जी इसको निकाल दो तो। ये सब जड़ से इतनी खा देना सब खा जाती किसी को नहीं देती निकालो और ये फलानी चीज बना कौन से विचार सुमति की दिशा में ले जाते हैं कौन से विचार कुमति को बढ़ाते हैं इसका विवेक हर व्यक्ति को आवश्यक होना चाहिए जिसको ये नहीं पता बोले खा, खाता खा, रखते खा, खा, हैं लगा है माजी पानी भी हो गई बचपना छोड़ गया बड़े हो तुमने ये सुनिश्चित करा है कि उसके अंदर नहीं नहीं वो तो उसने पढ़ाई करिए एमबीए करिए एमबीए एमबीए में कुमती सुमती सिखाते हैं क्या गए में एमबीबीएस में कुमती सुमधि का एक अध्याय निकाल रहा है एक किताब है और एमबीबीएस क्या होता है मिया बीबी बच्चे सही वो एमबीबीएस होता है अब केवल इतना तो एम करके तुम तुम, तुम सोचते हो कूमती सुमती का ज्ञान रखते हो विडंबन आया है आजकल की शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर ये व्याख्या है असली शिक्षा कोई दे रहा है इसीलिए घर घर में चिंता तनाव होता है दुनिया भर में तनाव होता है जो भी सर बुद्धि वाले लोग हैं वो गंभीरता से चिंतन करते हैं अगर हम किसी को आशीर्वाद लेके जाते हैं आप सुमति पर सुनिश्चित कर दीजिए कुमति के बारे में अवगत कर दीजिए पहचान हो जाए शांति से भर सकोगे भैया इस दुनिया से शांति से चले जाओ उसका कल्याण ही पड़ेगा और आपके आत्मों के सामने होगा अरे दूसरे का तो छोड़ो जो सुमति हमारे अंदर एक क्षण आ जाती है चेहरे की क्रांति बदल जाती है और जिस समय हमारे अंदर कुमती प्रवेश करती है तनाव चिंता सब आ जाती है हर व्यक्ति मूल रूप से अच्छा होता है लेकिन कुमती सुमति आके उसके जीवन के दिशा बदल देती है अब हमको यह पहचानने की जरूरत होती है कि कुमती सुमति बोलते कैसे समझो कि आप अपने घर में सबके अंदर सुमति लाना चाहते हैं क्या करोगे कि सबको बोले भैया ऐसा करो कल से सब लोग ये पाठ चालू करो कोई दिन वाले सुबत कैसे कोई दिन वाले सुमत कैसे बड़ा बीच रहेंगी कोई निवार सुमत, को सुमत पाठ करने से नहीं आती पाठ करने से श्रद्धां होती है पाठ बहुत अच्छा होता है जो जिस चीज का पाठ करता है उसके अंदर उसकी श्रद्धा भक्ति हो जाती आस्था हो जाती है। इसीलिए जो लोग हनुमान चालीसा का नृत्य पाठ करते हैं हनुमान चालीसा के प्रति उनके मन के अंदर बहुत प्रकाश श्रद्धा बहुत अच्छी चीजें। अब अर्थ क्या है ये अलग कहानी है लेकिन श्रद्धा भर गई सुंदरकांड का पाठ करते हैं आपके तो हम लोगों के बहुत पुण्यात्मा भक्त लोग सतत करते हैं कितना अच्छा लगने लगा सुंदरकांड का नाम ही अच्छा लगने लगा सुंदर लगने लगा हमको जो आनंद होता है वो तन्मयता होती है तल्लीनता होती है जो आनंद आता है समय रुक जाता है इतना अच्छी तरीके से उसमें रखते हैं समय रुक जाता है और जहां जहां इसके शब्द और तरंगे जाती हैं सबके हृदय में जो फूल खिल जाते हैं ये दुनिया को और अपने मन को श्रद्धा के सुमन से युक्त करने का बहुत सुंदर तरीका है तो श्रद्धा तो अवश्य हो जाती है मन में लेकिन आपको क्या गारंटी है कि केवल श्रद्धा से किसी के अंदर कुमती नहीं आएगी। अब अपने अंदर ही सोचो हम नित्य भजन करते हैं क्या कुमती हमसे दूर चली गई कुमती देवी क्या दूसरी कॉलोनी में चली गई है कि नहीं, नहीं गई है? क्या आपके घर में आज भी वास करती है कुमारी कुमती है या श्रीमती कुमती है या आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन जो भी कुमती है चिंता गुस्सा काम क्रोध लोभ मोहमर माशर्य सभी थोड़ा बहुत महाराज थोड़ा बहुत तो रहता है रहता है तो ये सच्चाई समझो आपकी निष्ठा सेवा भक्ति इन सब चीजों के बावजूद आज कुमती ने अपना पूरा डेरा हमारे घर से समाप्त कैसे होता है हनुमान जी विशेषज्ञ हैं भैया इनसे पूछोगे और प्रश्न तो करो ना अब बोलो विशेषज्ञ से प्रश्न करोगे प्रार्थना करोगे तो उत्तर मिल जाएगा लेकिन हमको पूछना आवश्यक होता है हमारी जिज्ञासा आवश्यक होती है तो ये जो हमारे अंदर कुमति होती है मात्र कोई पाठ मात्र से नहीं जाती है हमको कुछ और करना चाहिए इसीलिए तो आदमी गुरु के पास जाता है अगर मात्र से हमारे अंदर सभी साफ हो जाए तो हनुमान जी की जरूरत क्या भैया गुरु की जरूरत क्या है भगवान की जरूरत क्या है तो ऐसा नहीं होता है बहुत विशेष कृपा होती है कि हमारे अंदर कुमति दूर करके सुमति की खेती हो जाती है पूरा दूर हो जाता है विश्वास रखना चाहिए तो इसके लिए हमको जानने की जरूरत है हमको अगर किसी को बोलना हो या अपने आप को भी करना हो पूर्ण रूप से कुमति खत्म हो जाए सुमति हमारे हृदय में हो जाए क्या करना चाहिए क्या सूत्र है आप सब लोग जीवन में अनुभवी लोग हो जरा हमको भी बता दो क्या कहा जाए चलो सामूहिक रूप से बैठते चिंतन कर लेते हैं कोई रेजुल्यूशन रेजुल्यूशन पास कर लेते हैं कि देखो भैया सुमती की प्राप्ति और कुमती की निवृत्ति के लिए हमारा मन हो या हमारा घर हो वहां से श्री गणेश का और ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि घर के रोज पड़ोस में किसी को कुमती नहीं आनी चाहिए तब आपका ज्ञान सटीक है नहीं तो खोटा ज्ञान है घर और आपके मन में भी नहीं आनी चाहिए और ये समझ लो भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है कि वो सुनिश्चित करते हैं कि बोलते हैं यार स्थानु खनन न्याय करें महाराज ये क्या बोलते हैं हाँ देखो खंबा गाड़ने दे के बाद हिलाया जाता जाता है है है तभी देखा जाता है, खंबा गड़ा नहीं गड़ा नहीं हाँ? अब अग तुमको थोड़ी बहुत दी है। खंबा के लिए। हाँ? तो तुम हिसते हो कि नहीं हिस्सते हो बोलते नहीं भगवान ये खंबा होगा तो उसमें भेजा खंबा गड़ा नहीं है खंबा कश मुसीबतें आती है उस समय हम कैसे निश्चय करें जब परिस्थिति आती है जब आपदा काल आती है तब ही हमारे धर्म की परीक्षा कितनी प्रसिद्ध और सुंदर छपाई है ना रहा माइंड की कौन सी धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परीक्षा ऊंचाई आपदा काल में हमारे धीरज की परीक्षा होती है आपके अंदर धीरज है कि नहीं मुसीबत में पता लगता है घबरा जाता है आदमी हम अपने धर्म में कितने दृढ़ हैं निष्ठे हैं मुसीबत के समय पता लगता है आपका मित्र कौन है नहीं है मुसीबत के समय पता लगता है नारी आदमी पति पत्नी के अन्योन्या संबंध गणेश तो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कितना अपना है? है। मुसीबत के समय पता लगता है। तो ये जो भी हमारे अंदर मूल्य है, है, है कष्टों के समय पता लगता है अब कष्ट के समय हम कितना गबड़ा जाते हैं कितने चिंतित हो जाते हैं उसी से पता लगता है कि कौन जो है कुमती किसी के घर में टेरा डाले हुए की सुबह तो ये चीज है ना हमको समझ में आनी चाहिए और जहां कोई हमारा संतुलन खराब कर सकता है तो सोच लो आपके हृदय में मंथरा का बास है और तो मंथरा क्या गुल खिलाती है तो रामायण है ना कई कई मंथरा यह महाभारत के हमारे वो जो मामा जी हैं कौन? है उन सब का वास है ये ये के प्रतीक हैं। तो अगर ये लोग हमारे अंदर डेरा डाले रहेंगे तो फिर सोच लो आपका निर्णय कैसे प्रभावित होगा क्यों इतना करना है? देखिए यहां ये लोग सोचते हैं ना भगवान के पास जाएंगे कर्म जैसे भी करें भगवान कर्म बदल देंगे इसे बचपना छोड़ सीधे भगवान की कृपा होती है कुमति निवार सुमति के संगी बोलते जो भी परिस्थितियां हैं तुम सुमति से युक्त तो हो जाओगे तुम्हारा जीवन आशीर्वाद मिल तो जाएगा तुमको स्वर्ग भी दे देंगे और कुमति से युक्त तो हो तो वहां कभी जलोगे भुनोगे चिंतित रहोगे हम आदमी का कई लोग घर देखे आहल लेकिन आजकल के सीरियल है ना सबकी पोल खोल देते हैं हर सीन के लिए झगड़ा करने के लिए कपड़े बदल के आती है हुँ? और ऐसी दुष्टता के विचार हैं कि घेन इतने बड़े बड़े संपन्न घरानों में ऐसी छोटी बुद्धि ऐसी ईर्षा ऐसा बीमार इसीलिए उसका कोई लेना देना नहीं है कि कोई राजमहलों में रह रहा हो भी होगी रह रहा हो बस सीधे अगर सुनती है स्व अगर कुमती है तो नर <coughs> और यह हनुमान जी अगर आप ये समझ गए कि क्या आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी बोलते बेटा ये आशीर्वाद ले लो कुमति तुम्हारी हम दूर कर सकते हैं सुमति तुम्हारे हृदय में हम लगा सकते हैं कोई समस्या है। प्रसन्न धन्य निश्चिंत आनंद की मूर्ति प्रेम की मूर्ति प्रेम जगाना हो हृदय में आनंद जगाना हो तो मात्र इतना ही करना चाहिए कुमति निवार सुमी कैसे अब प्रश्न ये है महाराज जी ये तो ठीक है समझ में आ हाँ गया तो ये तो बताओ कैसे ना? करें क्या कुमती नु सुमति क्या होती है इसका एक छोटा सा प्रसंग आपको हम बताएं एक कठोर निश्चित के वेद जो भगवान की वाणी है उसमें एक आता है जहां पर यमराज जी नजीकेता को उपदेश देते हैं ब्राह्मण बालक था छोटा उसको संयोग विषा यमराज जी के पास जाना पड़ा उनके पिताजी गुस्सा हो गए पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और पुत्र का मोह मन में आ गया तो दान देने के समय मरी, -मरी गाय देख रहे थे तो जैसे आज कल भी होता है ना पूजा के लिए जब बरिये के पास जाओ नारियल दो तो पूछता पूजा के लिए क्या <laughs> तो ये बड़ी पुरानी मनोवृत्ति है तो उस समय वो में वो साल पहले की कहानी है ये उसमें उनके पिताजी होना गाय को धान देने रहे हैं अभी एक लड़का है हमारा अच्छी अच्छी गाय भी देने के तो उसके लिए बचेगा क्या तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो दुख द दो हाथ पीतो दकान जिन्होंने जितना दूध देना दे दिया जितना पानी पीना पी लिया जितना खाना खाना खा लिया उनको ना देते सब को सबको तो, तो ऐसी मजेदार कहानी है वो सब तो वो, वो लड़के को लगा है कि पिताजी गर्व कर रहे हैं और हमारे वो जजे कर रहे हैं तो गया उनके पास हाथ जोड़ के बोलते पिताजी आज आप सबको दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं आप तो हमें तो आप क्या है ना हमें किसे देंगे? तो बड़े गुस्सा आ गया नालायक आदमी इसी के लिए आप ये काम कर रहे हैं और ये ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें किसे देंगे? है तुमको थोड़ी देंगे किसी को तुम्हारे जैसे बचा के रहते हैं नालायक मन मन सोचा लेकिन ऐसे समय कि बोल सकते नहीं। फिर फिर पूछा पिताजी अब है मरो जाके गुस्से में आदि होता है ना। हुँ। हुँ। सुना, मरो जाके इसका मतलब बच्चे को दे रहे ठीक है पिता श्री यार ये तो सीरियसली ले लिया इसमें लड़का सही में कांत में गया बोला पिताजी ने यज्ञ के स्थान से दान देने के समय हमको बोल दिया है कि तुम्हें अब तो ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी सत वचन तू गया एक जगह उसने बैठ के पहले तो खूब चिंतन मनन करा कोई गलती तो नहीं है हमारे में गलती सुधार ले उसको उसको लगा कोई कोई कोई अनुचित बात नहीं नहीं नहीं करी गलती गलती इच्छा इच्छा को जब हमारी तरफ से दिखाई पड़े तो ईश्वर समझकर स्वीकार सभी भला होता तो उसने स्वीकार कर ली और प्रार्थना करी ध्यान करा और उसका सशरीर हो जब लोग और बड़ी वो सब कहानी मजेदार थी और फिर बाद में यमराज जी तीन दिन के लिए बाहर गए तो हुए थे बगैर खाए पिए बैठा रहा तो तीन दिन बगैर खाए पिए बैठा रहा तो उसके लिए तो तीन वरदान उसको एक्स्ट्रा मिले बोला बेटा हम खुश हो गए तुमने ऐसी निष्ठा तपस्या के साथ जो अपने आप हाँ को उपलब्ध करा है तो मुझसे कोई तीन चीज तो उस प्रसंग में उसने जैसा बढ़िया चीज मांगी और तीसरी चीज उसने उसमें तीसरे वरदान में आत्मज्ञान मांगा हमको जीवन की सच्चाई अपनी सच्चाई बता उस प्रसंग में कुमति सुमति का एक बहुत बढ़िया राहस आता है दिन पता क्या होता है कि जीवन में हर व्यक्ति को जब परिस्थिति आती है उसके अंदर कुमति सुमति के बीज कुमति ऐसा रास्ता नहीं है कि वो मंदिर भी नहीं जा रहा है और खाना भी नहीं खा, खराब खा, खा रहा है और ऐसा उधर जाता है उधर मंदिर नहीं जाता मंदिर जा रहा है तो सुमति है वो मंदिर नहीं जा रहा है तो कुमती है तो ये प्रारंभिक चीज ठीक है लेकिन असली रहस्य कुछ और है वो तुमको जानना आवश्यक है और तुम नहीं जानोगे तो तुम ऊपर से लिए सतही जी ने करते रहोगे असली चीज में सब करोगे तुम उन्हें श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में कहा तु तो संपरित विनि भी, भी रहा तयो श्रेय आददानस्य साधु और अपने प्रिय का जो आश्रय लेता है वो पुरुषार्थ अर्थार्थ अपने से तो बहुत सुंदर उसके ऊपर व्याख्या आचार्य लोग करते हैं उसका रहस्य बताते हैं बोलते हैं देखिए जब भी कोई परिस्थिति आती है, ये बाहरी मार्ग नहीं है हर परिस्थिति में दो समझ जो भी परिस्थिति आती है जिस समय परिस्थिति आती है उस समय आप अगर अपनी चिंता अपने स्वार्थ को किनारे करके उचित अनुचित का विवेक रखो सही क्या है और वो कार्य कर लो तो इसको बोलते हैं श्रेय सोम और अगर अपनी चिंता करके हमारा चिंता हमारा नाम हमारा परिवार हमारे हमारा यह क्षमा नहीं की अरे इतनी मुश्किल से अपना नाम बनाया यह नाम नाक कटा दे हमें अपनी चिंता अपनी चिंता जो आदमी आती है तो उसको बोलते हैं प्रेय पथ प्रेय पथ का जो भी आश्रय लेता है वो स्वकेंद्रित उसकी चेष्टाएं विचार हो जाती और कुमति की जरूरत अपनी चिंता भक्ति के द्वारा आदमी अपनी चिंता से तो मुक्त तो होता है अब अगर हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं तो धिकार है कि हमको अपनी चिंता क्यों करनी है भगवान बोलते हैं मैं हूं ना अब भगवान है, है तो भी चिंता करते हैं अगर तो को जब कोई गाड़ी ड्राइव करता है और अगर बहुत अच्छी ड्राइविंग होती है तो आप निश्चिंत हो जाते हो ना आराम से दूसरे को हां भाई राम राम जिठा गो हरिओम हरिओम हाय हाय अरे 25 परसेंट डिस्काउंट हो रहा है आप दुकान भी देखते हो शॉपिंग भी देखते हो राम राम भी करते हो और वो ड्राइवर को देखो अरे यार भैंस अरे साइकिल आई अरे ऑटो आया और वो कार आ रही है और ये तो मोटरसाइकिल वाले दन दना थे सुपर हाईवे में वो बेचारा ध्यान दे रहा है वो पीछे वाला शॉपिंग कर रहा है, दे रहा है। क्यों क्योंकि तो उसके ऊपर और जिसको विश्वास नहीं अगर आपकी पत्नी को आपकी ड्राइविंग पे विश्वास न हो तो ऐसी गाड़ी को दो दो तो ड्राइवर ड्राइव करते हैं। आप गाड़ी ड्राइव करते हो वो आपको ड्राइव करते हैं है। मुसीबत हो जाती है दरअसल उसकी चिंता आपके प्रति अविश्वास का सूचक है। एक बार हम भी सब अपने भक्तों को गाड़ी में उन होती थी। हम चलो उनका ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान करके आते हैं। नाम जी ड्राइवर कहे बोला हम, <laughs> हम बड़ा पहली बार चला रहे हैं चलना है <laughs> और उसके बाद हम लोग जानते उनका जाते समय दो तीन घाट पड़ते हैं hmm? सब जब तक गाड़ी रोड चलती थी ना सब चलते थे और सब चलती थी, जहां घाट चालू होते थे ऐसा मऊ मछा जाता था बिल्कुल <laughs> सबकी बोलती बंद हो जाती घाट पार करो फिर करें घाट भी नहीं पाया होगा तो यार कौन भजन करेगा ही नहीं तो क्या जान से, से, से कर तो, लेकिन एक बार मैं साथ गए उसके बाद घाटों पे भजन चालू रहता था उसमें फिर टेंशन का नौ भरोसा अगर हमको भगवान पे भरोसा है तो आपको अपनी चिंता हो रही क्या नहीं होगी हम बड़े सेफ हैंड्स में भगवान के हाथों में हम हैं अपनी चिंता की समाप्ति भक्ति का लक्ष्य होती है जो चिंतित रहता है कैसे भी चिंता आपका नाम यश कीर्ति भविष्य कुछ भी हो जाए चिंता नहीं कर सुंदर कर्म करो सुंदर विचार करो निश्चिंतता की सुगंध भी करनी चाहिए आपसे दूसरे चिंतित हो जाएंगे लेकिन आप चिंतित नहीं हो भरोसा विनय कर दो ऐसा नहीं फोकट की चिंता फोकट की निश्चिंतता नहीं होनी निश्चिंत चाहिए सुंदर ज्ञान से उदित निश्चिंतता, था।, निश्चिंत था भरोसे से उदित निश्चिंत भगवान का सत्संग हो उनका ज्ञान हो उसके वजह से जो सुगंध होती है निश्चिंतता होती है वो सुमती होती है अन्यथा आदमी के अंदर चिंता बनी रहती है हम लोग किसी कर्म को ही मात्र सुमति का पर्याय समझते हैं नहीं ज्ञान लेता है भरोसा होता है भगवान के प्रति भक्ति होती है वो जो है सुमति ला अब कई बार आदमी मंदिर जाए सत्संग में भी जाए भिन्न भिन्न लोग जाते हैं ना अनेकों लोगों के तो सत्संग की चप्पलियां लगी होती है हमको तो तब समझ में आया कि हमारे संत लोग खड़ाओं को पहनते हैं ले जाओ बेटा खड़ा मेरा पहन के अंगूठा डालने से अंगूठे में दर्द होने लगेगा तुम्हारे चल नहीं पाओगे क्योंकि वो जानते पुराने समय से चला रहे यार बढ़िया चप्पल है जी की अच्छी है और फिर अनेकों लोग सोचते हैं यार कोई सत्संग में चप्पल चली गई कोई खराब कर्म खत्म हो गए दान दे दिया कब तक दान देते रहो हर हफ्ते दान देते रहो क्या हम उतने बड़े नहीं है नाही तो लोग आते सत्संग में भी लोग आते हैं। हमारे गांव में मंदिर था वहां पे आशी के लोग जो है वो देखते थे ताला कितना बढ़ा है और रात को एक दिन जो है दान पेटी उठा ले तो पुलिस उलिस में रिपोर्ट करेगी तो पड़ोस में नाले में मिली तोड़ ताड़ के लिए भी <laughs> थोड़ी हैं कि बोल करेंड़ी बेटी को ऐसे समय एक आदमी चेन किसी की खींच के ले गया नकली दोबारा वापस आया एक लफड़ा लपड़ लड़वाया <laughs> <laughs> <laughs> तो ये सब लोग भी इस टाइप से होते हैं तो जो यहाँ पे भरोसा हो निश्चि हर व्यक्ति को जीवन चलाना होता है लेकिन जीवन चलाने के चक्कर में अपनी चिंता कमजोरी से उत्पन्न होती है अकेले पद से होती है आप जीवन में बड़े अकेले हो सब बोझ आपके छोटे छोटे कंधों पर आपने देखा नहीं भगवान कैसे जो देखता चिंता नहीं करता इस बार अभी हमारा जो ऑपरेशन हो रहा तो हमको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाएगा डॉक्टर जा बंद खड़े रहते कि कोई पहचाने भी नहीं कौन कर रहा है। <laughs> तो वो हमसे डॉक्टर साहब आए तो पहचान जी को चिंता तो नहीं बोल बोला कोई है। देखते हैं। चे बी आप सब भगवान के दू तो हो हमारे लिए हमको आपके पूरा भरोसा है हमारा जीवन ईश्वर के हाथ में है हमको रत्ती मात्र चिता नहीं प्रसन्न तो हो गए बड़ी हमारी आत्मीयता होगी उसके बाद इनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर सत्संग चल चलना इनके साथ इतने प्रसन्न और चिंता क्यों करना अब आना जाना हमारे हाथ में ही क्या जब भगवान के हाथ में और भगवान के ऊपर हमको पूर्ण भरोसा है केवल बोलने की बात नहीं है इसीलिए मृत्यु के मुख में भी हमको चिंता नहीं करी कोई परिस्थिति में चिंता नहीं कोई विषम परिस्थिति आये चिंता नहीं कर चिंतन करें चिंता क्यों करें उस समय रास्ता निकाले ट्रैफिक जाम हो गया तो चिंता से रास्ता निकलता क्या? कि शांति पूर्वक चिंता से रास्ता निकलता सुनती हनुमान जी से जो जो सबसे सुंदर शिक्षा होती है वो यही होती है कि हमको हनुमान जी के जो भी मिलाए है उससे यह बात पता लगती है कि सुमति बोलते किसको है जिसने हनुमान जी की लीला पढ़ते पढ़ते सुमति का रहस्य सीख लिया कुमति की परिभाषा सीख ली निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में कुमति निवार सुमति के संगी का अर्थ घटित हो है और इससे बड़ा लिया कोई आशीर्वाद नहीं तो ये बहुत विचारणीय बिंदु है।, है बहुत सुंदर है माता पिता को भी यही करना होता है गुरु को भी यही करना होता है ईश्वर से इसी चीज का आशीर्वाद लेना होता है हमारे कोई भी संबंधी होते हैं केवल इतना करना चाहिए कुमती का। दो दिन का जीवन होता है का चले जाएं। वो है जो आदमी को साथ देवती वो चीज है जो आदमी को खोखला दे तो इस तरीके से ये सुंदर विचार हनुमान चालीसा का यहां तक तीसरी चौपाई तक हनुमान जी की महिमा उनकी शिक्षा उनका स्वभाव उनका ज्ञान तीन चौपाई में वो चीज समाप्त होती है चौथी चौपाई से उनकी उपासना की प्रक्रिया चालू होती है उपासना सदैव किसी का सुंदर रूप देखे होते रूप को निहारना इसको योग शास्त्र में धारणा कहते हैं धारणा होता है कि आपके जो भी इष्ट देवता है इष्ट देवता को बहुत अच्छे तरीके से आपके जो प्रिय लोग हैं आपके श्रद्धेय लोग हैं आपके जो प्रेमी लोग हैं देखिए आप उनका भी विचार कहां से चालू करते हैं के रूप को स्पष्टता से मन में लाने के बाद रूप को जिस समय आदमी स्पष्टता से अपने मन में लाता है उसकी चिंता का विक्षेप खत्म हो जाता है चंचल खत्म चंचलता खत्म हो जाती है और हमको तो इतना सुंदर रूप देख रहे हैं कहा देखेंगे तो ये एक रूप को अच्छी तरीके से देखना ये उपासना की प्रक्रिया का शीघ्र है तो दो चौपाएं आ गई वो दोनों हनुमान जी का रूप दिखाते हैं और वो बहुत ध्यान से जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा तो है तुम और खबर है वेकूफ हो तो जिसने अगर इन शब्दों पे ठहराव नहीं करा एक एक शब्द पे ठहराव होना चाहिए एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह देखना महसूस करते हैं तो वो हम लोग का प्रसंग अगली बार चालू होगा अब एक लंबा हम लोगों का जो है वो चिंतन रहा हनुमान जी के शिक्षा स्वभाव ज्ञान आदि आदि के पद अब उनके उपासना की तो प्रक्रिया अब वो थोड़ा सा हम लोगों का प्रसंग थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा जो ज्यादा है अब तो वो भी भगवान ही मालिक है आराम को भरोसा नहीं करते हमको कोई जल्दी नहीं है और उसका उसमें रहना चाहिए जैसे बोलने में ठहराव होना चाहिए तो एक एक चीज को हृदय से महसूस करना चाहिए केवल शब्द बोलने कुछ नहीं माना कोई मतलब नहीं है अभी बचपना छोड़ विराज सुबह एक शब्द में अटक जाओ महसूस करो दिल से महसूस करो उसके सुंदर अर्थ रहते हैं। उसके रहस्य होते हैं। तो अब आप लोग मानसिक रूप से अगले उस प्रसंग के लिए तैयार हो जाएं और फिर हम लोग अगली बार से हनुमान जी की आज्ञा होगी तो अगर कुछ और भी हमको इसी चीज के बारे में प्रेरणा हो गई तो उसमें बोल रहे हमको फगीर आदमी हमको कहा जाना माना हमको कौन ऑफिस जाना तो फिर तो हम लोग संभवतः होता है श्री राम जय राम जय जय राम